तू बालक और कायल तू लड़ना छोड़ दे मेरे विषय में ऐसी बात मेरे से निकालने मेंचन मिथ्या न हो भीम सेन की बात सुनकर अर्जुन आगे बढ़े और कर्ण के निकट जाकर बोले पापी कर्ण तो आप ही अपनी तारीफ किया करता है संग्राम भूमि में डटे हुए सूरवीरों को दो ही परिणाम प्राप्त होते हैं जीत या हार आज युद्ध में सातिकी ने तुझे रथियन कर दिया था तेरी इंद्रियां विकल हो रही थी तू तो नौत के निकट पहुंच चुका था तो भी तेरी मृत्यु मेरे हाथ से होने वाली है यह सोचकर ही सातिकी ने तुझे जीवित छोड़ दिया है दैव योग से तूने भी महाबली भीम से उनको किसी तरह रथिन किया है किंतु तो ऐसा करके जो तू उनके प्रति कड़वी बातें कही है वह महान पाप है यह काम नृत पुरुषों का है आखिर तू तो सूत का सारी सेना देख रही थी हमारी और श्री कृष्ण की भी उधर ही दृष्टि थी जबकि आज भीमसेन ने तुझे अनेकों बार रखी किया था परंतु उन्होंने तेरे लिए एक बार भी कड़ी जबान नहीं निकाली इतने पर भी जो तू बहुत से कठोर वचन सुनाए हैं, तथा तो मेरी अनुपस्थिति में तुम सबने मिलकर जो वध किया मार डालूंगा युद्ध में तेरे देखते देखते तेरे पुत्र वध करूंगा उस समय वो वसी तुम तो दूसरे राजा भी मेरे पास आ जाएंगे तो उनका भी संहार कर डालूंगा यह बात मैं अपने शस्त्रों की शपथ खाकर कहता हूँ इस प्रकार जब अर्जुन ने कर्ण के पुत्र का करने की की, उस समय ने अर्जुन की पूरी हो चुकी थी अतः भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें छाती से लगा कर कहा विजय बड़े सौभाग्य की बात है कि तुमने अपनी बहुत बड़ी प्रतिज्ञा पूर्ण कर ली यह भी बहुत अच्छा हुआ की पापी बुद्ध छत्र अपने पुत्र के साथ मारा गया भारत भारतव सेना के मुकाबले में आकर इस सेना के साथ लोहा ले सके तुम्हारा बल और पराक्रम रुद्र इंद्र और यमराज के समान है आज अकेले तुमने जैसा पुरुषार्थ किया है ऐसा कोई भी नहीं कर सकता इसी प्रकार जब तुम वन्य बांधव सहित कर्ण को मार डालोगे तो पुनः तुम्हें बधाई दूंगा अर्जुन ने कहा माधव यह तो तुम्हारी ही कृपा है जिससे मैंने पूरी की। तुम जिनके स्वामी हो रक्षक हो, अर्जुन के ऐसा कहने पर भगवान धीरे धीरे घोड़ों को हाथते हुए चले और युद्ध का वह दारू दृश्य अर्जुन को दिखाने लगे वे बोले अर्जुन जो लोग युद्ध में विजय और महान श्रश पाने की इच्छा कर रहे थे वे ही ये सूर्य नरेश तुम्हारे बाणों से मरकर पृथ्वी पर सो रहे हैं इनके शरीर का दृप्य के तो कारण जीवित से दिखाई दे रहे हैं साथ ही इनके नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्र तथा वाहन यहाँ पड़े हुए है जिनसे यह रणभूमि भर गई है इस प्रकार संग्राम भूमि का दर्शन कराते हुए भगवान कृष्ण ने सगनों के साथ अपना पांच जाया। फिर राजा शत्रु राजा के जनखाशत्र आपके छोटे भाई ने अपनी प्रतिज्ञा पूरी की यह बड़े हर्ष का विषय है यह सुनकर राजा विजेठे रथ से कूद पड़े और श्रीकृष्ण तथा अर्जुन को गले लगा कर मिले उस समय ये आनंद के उमलते हुए आंसुओं से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 आपके अनुग्रह से यह जगत के रूप में प्रकट हुआ है आप संपूर्ण सृष्टि करने वाले अविनाशी परमेश्वर हैं इंद्रियों के हैं, जो आपका दर्शन पा जाते हैं, उन्हें कभी मोह नहीं होता आप पुराण पुरुष हैं, परम देव हैं, देवताओं के भी देवता गुरु और सनातन हैं, जो लोग आपके शरण जाते हैं वे कभी मोह में नहीं पड़ते ऋषिकेश आप आदि अनंत से रहित विश्व विधाता और अंकारी देवता है जो आपके भक्त हैं, वे बड़े बड़े संकटों से पार हो जाते हैं आप हैं। पर हैं। आप परम पुरातन पुरुष हैं, हैं, पर परमेश्वर के शरण लेने वाले भक्त को मुक्ति प्राप्त होती है चार वेद जिनका यश गान करते हैं जो सभी वेदों में गाए जाते हैं उन महात्मा श्री कृष्ण की शरण लेकर मैं अनुपम कल्याण प्राप्त करूंगा पुरुषोत्तम आप परमेश्वर है ईश्वरों के ईश्वर हैं पशु पक्षी तथा तो मनुष्यों के भी ईश्वर हैं अधिक क्या कहें जो सबके ईश्वर हैं उनके भी आप ही हैं। मैं आपको नमस्कार करता हूँ अच्छा सबके आत्मा है आपका अभ्युदय हो आप धनंजय के तुम मित्र हितु और रक्षक है आपकी शरण में जाने से मनुष्य की सुखपूर्वक उन्नति होती है भगवान प्राचीन महर्षि मारकंडे आपके चरित्र को जानने वाले हैं उन्होंने कुछ दिन पहले आपके महात्म और प्रभाव का वर्णन किया था देवल महातपस्वी नारद और मेरे पितामह ने आपके महिला का गायन किया है आप तेजा स्वरूप पर ब्रह्म सत्य महान तप कल्याणमय तथा जगत के आदि कारण हैं। आप ही ने ऐसे स्थावर जंगम रूप जगत की सृष्टि की है जग ईश्वर जब प्रलय काल उपस्थित होता है उस समय यह आदि अंत से रहित रहित्व से पुकारते हैं आपका रहस्य गुण है आप सबके आदि कारण और इस जगत के स्वामी है आप ही परम देव नारायण परमात्मा और ईश्वर है ज्ञान स्वरूप श्रीहरी और विमोक्षों के आश्रयभूत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 इसी से आपके छोटे भाई ने रणभूमि में शत्रु सेना का संहार करके सिंधुराज का मस्तक काट डाला है यह सुनकर ने को गले लगाया और उनके बदन पर हाथ फेर देते हुए कहा अर्जुन जिसे इंद्र से संपूर्ण देवता भी नहीं कर सकते थे वह काम आज तुमने कर दिखाया है सौभाग्य का विषय है इस समय तुम्हारे सिर का बाहर उतर गया जग्रथ को मार तुमने अपनी प्रतिज्ञा पूरी की तो और ने भी को प्रणाम किया उनके साथ पांचाल देशी राजकुमार भी थे। उन दोनों वीरों को हाथ जोड़कर खड़े हुए देख ने उनका किया। वे बोले, आज बड़े आनंद की बात है कि तुम दोनों को मैं इस सैन्य रूपी सागर से मुक्त देख रहा हूँ तुम दोनों युद्ध में विजयी हुए तुम्हारे मुकाबले में आकर द्रोणाचार्य और कृतवर्मा परास्त हो गए अनेकों प्रकार के शस्त्रों से तुमने कर्ण को और राजा को भी भगाया। अब सकुशल देखकर मुझे बंधे रहते हो संग्राम में तुम्हारी कभी हार नहीं होती तुम दोनों बिल्कुल मेरे कहने के अनुरूप हो सौभाग्य तो से ही आज तुम्हें जीते जागते देख रहा हूं विमसे और सात्विकी से ऐसा कर, कर धर्मराजी ने फिर गिरी लगाया और आनंद के आंसू बहाने लगे राजन उस समय पांडवों की संपूर्ण सेना आनंद मग्न हो गई फिर उसने बड़े उत्साह के साथ युद्ध में मन लगाया